हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार तो साहब देखिए नमस्कार तो हो गया मगर आज आप सोच रहे होंगे कि बगैर गाने के शुरुआत कैसे हो गई साहब देखिए उसकी वजह यह है कि कभी कभी हर एम्प्लॉय को छुट्टी लेने का राइट होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय कौन है भाई जो एम्प्लॉयड हो वो एम्प्लॉय है उसको तनख्वा मिले या ना मिले इसका महत्व नहीं तो है बेरोजगार है हम बेरोजगार हैं मगर आप बारोजगार हैं हाँ? जिसके लिए आपको तनख्वाह नहीं मिलती हमको तनख्वाह तो मिलती तो साहब ये देखिए आज हमारा एम्प्लॉय जो है ना उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है तो उसने मना कर दिया कि हम भैया गाना नहीं गाएंगे कोई बात नहीं आप मत गाइए मगर साहब क्या होता है कि जिस देश में नहीं नहीं होते क्या सूरज निकलता निकलता है निकलता है जनाब तो यहाँ जाएगी हमें अच्छा नहीं लगा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो इसलिए अभी इसी बात पर एक छोटा मोटा गाना तो गा दीजिए अभी ओके तुम जो हमारे त न होते गीत ये मेरे गीत न होते हंस के जो तुम ये रंग न भरते ख्वाब ये मेरे खाब धन्यवाद चलिए साहब तो अब चलिए बात क्या है कि आज मुझे आपको इस बातचीत के दौरान लाना ही था वो इसलिए कि हमारी बम्बई सीरीज़ में बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि आप अपनी बातें तो बता रहे हैं मगर आपकी बातें सामने नहीं आ रही हैं तो साहब हमने सोचा हाँ हाँ बिल्कुल ये तो हमारी टीम की बात है तो आखिरकार जो असर हम पर पड़ा वो असर हमारी टीम के बाकी सदस्यों पर कैसा पड़ा ये भी पता लगना चाहिए तो साहब ये बातें हम इसलिए आपसे करवाना चाहते हैं तो अब ऐसा है कि चूंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आपकी थोड़ी मदद हम कर देते हैं वो ऐसे कि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे आप उनके जवाब दे दीजिए ठीक है ठीक है तो चलिए साहब पहला सवाल पहला सवाल यह है कि जब आपको बंबई आने के बारे में पता चला तो आपको कैसा महसूस हुआ और आपने क्या क्या तैयारी की जब आने के बारे में पता चला कि बम्बे जाना है तो पहला ख्याल तो ये आया कि अरे हम बनारस लखनऊ से बहुत दूर हो जाएंगे एकदम से पहुंच पाना आना जाना कठिन होगा तो इस पे विचार विमर्श करके फिर हमने कहा इन सब बातों पे सोचने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब तो जाना पड़ेगा ही फिर ये लगा कि बच्चों का जीवन शायद सुधर जाएगा क्योंकि बॉम्बे में बच्चे जाके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ख़ुद से करियर का चुनाव कैसे पढ़ना है क्या क्या करना है कि अच्छी पढ़ाई हो ये सब बच्चे अपने आप डिसाइड करने योग्य हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं ये हमें नहीं मालूम था और हमारे बच्चे भी वो कर पाएंगे ये भी नहीं मालूम था मगर ये एक विश्वास था कि ऐसा हो सकेगा तो मतलब बहुत निराशा नहीं हुई थी बस ये था कि घर से दूर जाने का बहुत बहुत बहुत दुख था अच्छा साहब तो चलिए ये तो हो गई बातें ये कि जब आपने इसके बारे में सुना अब आप ये तो बताइए कि आपने बम्बई आने की तैयारी क्या की नैनीताल में थे जहाँ घनघोर सर्दी पड़ती थी ढेरों ढेर ढेरूनी कपड़े चाहिए होते थे रज़ाइयाँ गद्दे ये कम्बल वो कम्बल ये मोज़े वो दस्ताने सब छोड़ना था सब कुछ हमको बनारस जो हम लोग का घर है वहाँ पर रख के हम लोग को बम्बई जाने की तैयारी कर मतलब हल्के होके जाना था तो एक तरह से उसका भय था कि उफोफ इतनी बढ़िया मौसम से और सर्दी वाली जगह से हमको एकदम से गर्म गर्म जगह मिलने वाली है तो वो डर था फिर पता नहीं कहाँ कहाँ कि किताबें बटोर की कि पता नहीं ऐसा लग रहा था बम्बई में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि बच्चे ये ये पढ़ना चाहेंगे तो क्या होगा वो पढ़ना चाहेंगे तो क्या होगा तो हम भी और अम्मा जी पापा जी भी यानी बच्चों के दादी बाबा भी इस मामले में बहुत बेटा ये भी होना चाहिए बेटा वो वाली किताब भी ल, ला देते हैं तो, तो किताबों पे पूरा ज़ोर था कपड़ों से हम लोग हल्के हो गए थे और एक हाँ मेरी सबसे बड़ी चिंता ये थी सॉरी <coughs> सबसे बड़ी चिंता ये थी कि बंबई नगर तो हीरो हीरोइंस का नगर है वहाँ पे मेरा गुजारा कैसे होगा हमारी खपत कैसे होगी फैशन मेकअप कपड़े और ये डिज़ाइनर चप्पल जूते सैंडल हैंडबैग ये सब तो हमें आता जाता था नहीं तो मेरा क्या होगा बच्चे तो पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे शिमान जी ऑफिस में बिजी हम वहाँ पे और महिलाओं के साथ रम पाएंगे या हमें हमारा बहिष्कार हो जाएगा ये चिंता थी आशंका थी अच्छा साहब तो चलिए आपको हम यहाँ पर एक छोटा सा बैकग्राउंड ये बता दें कि जब हम लोग तबादला होकर के बनारस से बम्बई गए थे ना तो हमारे पूरी गृहस्थी हमारी मारुति वैन में लदकर चली गई थी सॉरी जब हम नैनीताल गए थे हाँ सॉरी माफ कीजिएगा तो यानी बनारस से हमने अपनी पूरी गृहस्थी यहाँ तक कि गैस का चूल्हा भी मारुति वैन में रखा और रजाई गद्दा बिस्तर कपड़े बर्तन जो भी थे वो सब मारुति वैन में भरकर हम ले गए थे मगर जब बनारस से बंबई जाना था तो बाकायदा एक ट्रक सामान था हमारे पास वो क्यों क्योंकि अब हमारे माता पिता भी हम लोगों को ये बता रहे थे कि तुम बंबई जा रहे हो और वहाँ पर नैनीताल जैसे तरीके से नहीं रह सकते हाँ। अब साहब हम लोग को तो समझ में यही आ रहा था कि रह सकते हैं मगर चूंकि उन्होंने कहा नहीं रह सकते हो तो बात उतनी बहस की भी नहीं तो साहब हम बंबई से बाकायदा ट्रक में सामान लेकर चले और वो माफ कीजिएगा <laughs> भैया बनारस से ट्रक में सामान लेकर चले और उसी ट्रक में हमारी मारुति वैन भी लदी हुई थी और साहब हम लोग पहुंच गए बंबई अब बंबई पहुंचने के बाद हुआ क्या तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जब आप बंबई पहुंची तो आपने किन किन सुविधाओं का और किन किन मुसीबतों का सामना किया तो पहले तो आप शुरू करिए सुविधाओं से फिर उसके बाद हम लोग मुसीबतों की बात करेंगे हाँ सुविधा ये थी कि जैसे बनारस वगैरह में हम लोग को पानी सुबह उठते ही भर लेना होता था मतलब पंप चलाइए टुल्लू चलाइए और पानी को टंकियों में भर लीजिए और यहाँ वहाँ भर लीजिए और जाने कब फिर नौबत आए भरने की ये आशंका हमेशा रहती थी वो एक प्रॉब्लम नहीं थी आप जब टैप खोलेंगे यू विल गेट वाटर और आप जब चाहें स्नान कर सकते हैं नहा धो सकते हैं आराम से कपड़े धो सकते हैं कोई बाइंडिंग नहीं थी कि आपको सुबह चार बजे उठ जाना है और ये सब काम निपटाने तो आप मतलब चैन से सो सकते थे दूसरी सुविधा ये थी कि एक बैंक की बिल्डिंग में रहने की वजह से सब लोग हेल्प तो करते थे सबसे मदद मिल जाती थी कि घर में काम करने के लिए कोई चाहिए तो वो आ गई सब्ज़ी कहाँ मिलती है और सामान कहाँ मिलता है और कैसे करना है वो सब फ़ोन नंबर्स मिल गए कि भाई आप फ़ोन करके सामान घर में मंगवा दीजिए हालांकि हमारे घर में फ़ोन तब नहीं था मगर फिर भी कहीं से भी आप फ़ोन कर देंगे और आपके घर सामान पहुँच जाए ये बहुत बड़ी सुविधा थी लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत ज़बरदस्त थी कि आप घर से बाहर निकले बिल्कुल पच्चीस कदम पे बस स्टॉप और आप बस ले कर स्टेशन चले जाएँगे ट्रेन में चढ़ना उतरना शुमान जी ने प्रैक्टिस करवा दी थी हम लोग को बच्चों के साथ हम कहीं से कहीं भी चले जाते थे हमको कोई भीड़ भड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि आ आ गया था जीना वहाँ पे ट्रेन में भी चढ़ना उतरना वो भी आ गया था अब असुविधा ये हुई कि बड़ी बेटी को तो एडमिशन मिल गया पट से जमुना बाई नर्सिंग स्कूल में क्लास नाइन में छोटी बेटी के एडमिशन के लिए उन्होंने कहा ठीक है हम ले लेंगे मगर लिया नहीं तो जब तक लिया नहीं तब तक हम ले लेंगे कि भरोसे तो बैठ नहीं सकते थे अब उसके और हम ये तय करके आए थे कि हम उसके एडमिशन के लिए डोनेशन बिल्कुल नहीं देंगे जो कि वहाँ पे प्रचलन था ये तो तय कर लिया था और शिमान जी अपने दोस्तों के साथ रात भर उस ऑफिस के बाहर क्यू में खड़े बैठे खड़े ही रहे थे जहाँ पर यह एप्लीकेशन फॉर्म मिलता था एडमिशन के लिए क्योंकि एप्लीकेशन का नियम था बॉम्बे में तब अब हम हाँ क्या होता है हमें नहीं मालूम कि जिस एरिया में रहते हैं वहीं के स्कूलों में एडमिशन मिलेगा आप चूज कर लीजिए स्कूल और वहीं का बच्चा वहीं जाएगा ओके तो ये तो इन्होंने तकलीफ उठाई और हमने अपने उससे हम हमारी दोस्तें मिसेस रेड्डी यानी वीना मिसेस सिन्हा यानी सुधा विजू हम सब लोग एक एक स्कूल जो मलाड और जो जो जो पता चलते थे हम लोग वहाँ जा जाके और अप्लाई मतलब जिसको कहते हैं गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के आए प्रिंसिपल्स के सामने कि भाई हमारे बच्चों को एडमिशन मिला सबके बड़े बच्चों का एडमिशन हो गया था सबके छोटे बच्चों के एडमिशन की प्रॉब्लम थी सो मच सो कि हम एक स्कूल में नौकरी करने के लिए तैयार हो गए जहाँ हमें थोड़ी उम्मीद दिखी कि भाई हम नौकरी कर लेंगे जिसके हम बहुत फेवर में नहीं थे जरा आराम तलब टाइप के इंसान है तो वो हम चाहते नहीं थे तो मगर फिर भी हमने जरा पुढ़े वाला किस्सा भी बता दीजिए हाँ मालवाड़ी के एक स्कूल गए मालवाड़ी वहाँ मलाड में ही एक मलाड के पास का एक हिस्सा है मडा आईलैंड जाते हैं तो बीच में पड़ता है तो, तो वहाँ के एक स्कूल से हम और मिसेज रेडिया ने वीणा वापस आ रहे थे तो एक बस में हम लोग चढ़ गए पीछे के दरवाजे से चढ़े और कंडक्टर ने हम लोगों से कहना शुरू किया पुढ़े पुढ़े पुढ़े पुढ़े ये समझ में आ गया पुढ़े मतलब आगे जाना है हम लोग आगे आगे आगे चलते हैं हमारा स्टॉप आ गया हम उतर गए टिकट खरीदने की नौबत ही नहीं आई जो कि इतना बड़ा पाप था इतनी बड़ी बेमानी मगर अब हम क्या करते बस तो चली गई हम लोग एकदम हक्के बक्के कि ये क्या हुआ हमारे साथ पुढ़े पुढ़े करके हम तो चढ़े भी उतर भी गए टिकट भी नहीं लिया तो इस तरह की तो वहाँ की हालतें थी ऐसा भी हुआ कि ट्रेन में चढ़े और भीड़ ने उतार दिया वापस या जहाँ पे हम उतरे वहाँ भीड़ ने हमको चढ़ा दिया वापस ट्रेन में तो ये सारे सारे जितने आपने किससे सुने होंगे बॉम्बे लोकल ट्रेन्स के वो सब हम लोगों के साथ हुआ है पर्स कटा पर्स में से पैसे निकल गए पर्स उड़ गया ये सब कुछ हो चुका है तो बट वही कहते हैं ना कि अनुभव है अच्छे बुरे खट्टे मीठे तो संघर्ष ये था हम लोगों का कि छोटे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था जो कि फाइनली हमारा वो जो हमारी जो ज़िद्द थी कि नहीं हम डोनेशन नहीं देंगे वो जिद हमें छोड़नी पड़ी हमें कुछ डोनेशन देना पड़ा दो हज़ार रुपये हाँ और वहाँ पे उसका एडमिशन हुआ उसकी क्लास में छोटी बेटी कुकू उसकी क्लास में उसके सेक्शन में सत्तासी यानी एटी सेवन बच्चे होते थे एक टीचर पढ़ाने की एक टीचर बच्चों को माइंड करने की यानी कि वो डिसिप्लिन में रहें हम जब भी उसके यहाँ अब माफ़ कीजिएगा फोन आ गया इसलिए बीच में बात रुक गई तो चलिए अभी बात उसके आगे शुरू करते हैं हाँ तो हम ये कह रहे थे कि हम जब भी उसके यहाँ टीचर से मिलने किसी विशेष कारण से जान जाते थे तो दरवाजे के सामने दूर तक बच्चों की वॉटर बॉटल्स की भीड़ देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि ये बच्चे किस तरह से पढ़ाए जा रहे हैं और हमारा बच्चा भी उनमें से एक है इन सब बच्चों के ऊपर दया आती थी टीचर के ऊपर भी दया आती थी मगर खैर वो हुआ हमें बॉम्बे में आके पता चला कि सब्ज़ी कैसे खरीदनी है ठीक से और फल कैसे खरीदना है एक्चुअली बॉम्बे में ही आके हम लोगों ने फल खाना सीखा क्योंकि सब कुछ इतने आराम से मिलता था बिल्डिंग के गेट के पास ही वो बैठे रहते थे फल सब्जी वाले उनसे कहीं से भी आते जाते कैसे भैया पहुँचा देना वो बेचारे पहुँचा देते थे और पैसा रुपया भी भाई हिसाब से लगा के बता देते थे हम लोग पेमेंट कर देते थे इट वॉज़ सो कन्वीनियंट सो so गुड और बच्चों ने भी वहाँ से अपनी फूड हैबिट्स थोड़ी चेंज की वरना हम तो बनारसी लोग हुआ सवेरा समोसा कचौड़ी जलेबी पे अपना कार्यक्रम शुरू हो जाता था यहाँ पे आके समझ में आया कि नहीं साहब आप दूध दही पे भी ध्यान ज़्यादा दें और फलों पे भी आएँ साइलेंट खाएं और बैलेंस डाइट टाइप चीज़ जो आजकल बहुत सुनाई देती है वो हम लोगों ने तब से अपने उसमें रूटीन में और सबसे बड़ी बात हमें इतनी अच्छी दोस्तें मिली इतनी अच्छी दोस्तें मिली कि हम बता नहीं सकते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं ईश्वर की कितनी कृपा है कि हमें इतनी अच्छी सहेलियाँ मिली आज तक हम लोग दोस्त हैं हम लोग चाहें महीनों महीनों बात नहीं करते मगर कोई भी फ़ोन करता है कोई व्यक्ति एक दूसरे से शिकायत नहीं करता है इतने प्यार से बात होती है तबीयत खुश हो जाती है कि अरे वाह क्या दोस्त मिला है मैं हमको तो यह हैषमान जी भी बताएं दोस्तों अच्छा चलिए साहब तो ये तो एक बात हुई ये तो आपने बताया कि आपको वहाँ पर क्या शिक्षा मिल गई आपने क्या सीख लिया और आपने क्या नई चीज़ें जान ली और आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा ये तो बहुत ही जनरल बातचीत हुई मगर कुछ ख़ास घटनाएं बता सकती हैं खास घटनाएं अब आपने एकदम से ऐसे पूछ लिया है कि समझ में नहीं आ रहा है हमको कोई अरे आप तो है वो बताइए ना कि आपने वहाँ पर जाकर पहली बार ये जाना कि बच्चों को पढ़ाने से आपको कुछ आमदनी भी हो सकती है ओह हो हो, हो हो हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की आ, हमारी एक दोस्त है नीलू खोसला तो एक साल जो पहला साल बॉम्बे में सेटल होने का था उसमें जाके हम लोग सेटल हुए और समझ में आना शुरू हुआ कि अच्छा क्या है कैसा है कैसे करना और हाँ ये भी बता दें कि अगले साल कुकू का एडमिशन सेंट्रल स्कूल में बहुत प्रेम से हो गया और बल्कि टीचर ने कहा कि लास्ट ईयर आप क्यों नहीं आए थे तो हमने बताया आए थे वेटिंग लिस्ट में नाम था तो बोले तब क्यों नहीं आए उसका तो हो गया होगा हमने कहा नहीं हमें हमारी एक फ्रेंड ने बताया कि नहीं होता आ, वेटिंग लिस्ट वालों का नहीं होता है तो हमने बोले आपने आके पता भी नहीं किया अब हम अपना सिर धुढ़ने लग कि हमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी का काम किया हमको जाके कम से कम पता तो करना था चलिए अपनी इस भूल से हमने ये सीखा कि जब तक तो खुद से जाके पता ना कर ले अब हम कदम कभी भी दूसरे डायरेक्शन में नहीं बढ़ाते हैं। कोशिश करते रहे तो मतलब बंबई जाकर एक बात तो ये भी सीखनी पड़ी ना हाँ। कि लोगों की बात सुनने से ज्यादा जरूरी है हाँ। कि आप खुद हाँ। उस बात को अच्छी तरह से जान समझ तब निर्णय ले काम हाँ काम करे खुद सिर्फ सुन के ही ना निर्णय ले जरा जाके आगे बढ़के कष्ट उठाके पता करें कि कष्ट उठा हाँ, अगर ये है तो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं तो साहब यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि फिर एक कहावत याद आ रही है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता एकदम सही बात है बिना मरे स्वर्ग नहीं अब वैसे मेन मुद्दा क्या था जो आप हमसे पूछ रहे थे हम भूल गए अरे मैंने आपसे कहा हाँ। कि यहाँ पर आने के बाद आपने क्या कुछ सीखा क्या कुछ नहीं सीखा तो उसमें से एक खास बात यह थी कि यहाँ पर आने के बाद पहली बार आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हाँ, बात समझ आई हाँ, हाँ, हाँ। और नीलू खोसला जी ने आपको गाइड किया कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकती हैं हाँ नीलू खोसला ने अपनी दोस्त की एक बेटी एक दिन ला मेरे सामने रख दी कहाँ हो गया बहुत तूने तु, आराम कर लिया तू पढ़ा मेरी फ्रेंड की डॉटर को गाइडेंस की ज़रूरत है तू पढ़ा हमने कहा हम क्या पढ़ाएं बोलिए सब कुछ और उस बच्ची को हमने पढ़ाना शुरू किया फिर उसके बाद से हम बेसिकली हमको मैथ्स यानी गणित पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था तो मगर उस बच्ची को तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए मगर बाद में और जितने भी बच्चे आए सबको हमने मैथ्स ही पढ़ाने की कोशिश की और बहुत मजा आया हमने बहुत एंजॉय किया मगर फिर धीरे धीरे मैथ्स के साथ साइंस संस्कृत इंग्लिश सब इंग्लिश आपकी हमको बिल्कुल ज्ञान मेरा बिल्कुल सीमित है मगर ठीक है हाँ हाँ ये बात तो मैं भी मानता हूँ <laughs> कैसे? कैसे? आप कैसे मानते हैं भाई साहब जरा बताएंगे प्रकाश डालें आगे चलिए नहीं चली. नहीं आप बताए प्रकाश डालने से ही बात समझ आ जाए आप बताए अच्छा ठीक है नहीं नहीं हम ये कहेंगे कि हम हमने इंग्लिश में काफ़ी प्रगति कर ली है अब ये बॉम्बे से हम ज़रा हैदराबाद आ जाएं एल uh, वी प्रसाद में श्रीमान जी एक बैच को इंग्लिश पढ़ा रहे थे स्पोकन इंग्लिश और एक दिन ऐसे ही आए और बोले कि यार इन लोगों को टेंस पढ़ाना है और वो ज़रा मुझे देखना पड़ना होगा तो हमने इनको हल्का करने के लिए टेंथ की चिंता मत कीजिए शुमान जी हमको टेंथ बहुत अच्छे से आता है हम पढ़ा देंगे और पाँच दिन बाद जाना था पढ़ाने अब ये हम उससे बीच बीच में पूछते थे कि भाई लिख लो नोट्स बना लो ये है वो है हमने कहा आपने बनाया है ना हम उसकी हेल्प ले लेंगे पढ़ा देंगे और हम आपको सच बताएं इंग्लिश में मेरा हाथ इतना तंग था कि हमको एक बार ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पड़ी हमको गड्ढे की इंग्लिश नहीं आ रही थी कि पिट होता है पी पिट गड्ढा कहाता है और ड्राइवर ने हॉर्न पर हॉर्न बजाया टीचर ने यह कहा लिखने को हमने क्या लिया द ड्राइवर गेव हॉर्न आफ्टर हॉर्न मतलब माइंड ब्लोइंग और हम वहाँ पर जाके इंग्लिश उन बच्चों को पढ़ा पाए वो बच्चे जो देख नहीं सकते उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ा के आए हमको इतनी खुशी हुई हमको लगा कि जिन्होंने जो मदर सुपीरियर ने हमें गोरखपुर में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई थी आज उनकी आत्मा प्रसन्न होगी मेरे पापा की आत्मा बहुत प्रसन्न होगी कि अरे चलो मेरी बेटी को इंग्लिश कुछ आ गई तो अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात जोड़ दूँ कि जब वो कोर्स खत्म हुआ तीन महीने के बाद तो बच्चों ने फीडबैक दिया तो उसमें से एक लड़की का फीडबैक बहुत बढ़िया था तो उस दिन फीडबैक जब जिस दिन दिया गया तो उस दिन मैं भी वहाँ पर था और ये हमारी धर्मपत्नी ये भी वहाँ पर थी तो उसने कहा कि मैडम ने जो हम लोगों को पढ़ाया वो बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जैसे हमें स्कूल में बताया जाता है और वो बात पूरी तरह से समझ आ गई और सर ने जो पढ़ाया वो तो लग रहा था जैसे पोस्ट ग्रेजुएट की क्लास चल रही हो अब साहब मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझूं या शिकायत मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आप लोग खुद ही निर्णय कर लीजिए तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने बताया तो इनको शायद अंग्रेजी का ज्ञान जो बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक है वो काफी अच्छा है और उसका इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया था मैं आप लोगों के साथ ये साझा कर दूं कि ये जो घटनाएं हैं ना, ने नब्बे के दशक की हैं मैं उन्नीस में बम्बई पहुंचा था और साहब ये जो सारा कुछ हुआ यानी कि हमारा वहाँ जाना रहना नया नया वहाँ पहुँचने के बाद सीखना सिखाना ये सारी घटनाएं नब्बे मतलब बानवे से लेकर छियानबे सत्तानवे तक ये सारी घटनाएं हुई हैं तो उसमें मैं तो आपको ये बता सकता हूं कि बंबई शहर में दो तीन साल रहने के बाद भी कभी भी ऐसा नहीं लगा मुझको कि बंबई शहर ने हमको स्वीकार कर लिया है परंतु उसका विपरीत हमारे परिवार के साथ हुआ हमारे परिवार ने वहां जाने के पहले साल के अंदर घोषणा कर दी कि लगता है कि कि हम हम लोग बंबई बंबई बंबई बंबई बंबई के के के हैं हैं हैं हमारे बच्चे तो कहते हैं कि हम के हैं, इस होम अब हालांकि में हमारा कोई घर द्वार नहीं है मगर वो पहुंच के ऐसी होमली फीलिंग आती है सबको कि लगता रहे ये तो अपनी जगह है और हम कुछ भी कर सकते हैं भगवान करे हमेशा ऐसा लगता हाँ, रहे बम्बई शहर ने हमको और हमारे परिवार को यानी कि हमारे बच्चों को जो वहाँ पर बहुत कम उम्र में पहुँचे थे उनको ये अवश्य सिखा दिया कि अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं चाहे वो सफ़र करने के मामले में हो चाहे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो चाहे अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद से तलाशने के बारे में हो हर चीज़ में पुरुषों को यानी जो काम कर रहा है उसको तो अपने लेसन्स मिलते ही रहते हैं परंतु जो ट्रेडिशनल यानी कि ये कहा जाए कि जो एक्चुअल नौकरी वाले काम नहीं कर रहा है उसको भी बम्बई शहर ये यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि शहर एज इट इज अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है हाँ हम लोगों ने एज अ फैमिली रहना सीखा विद ऑल दीपल जो फ्लैट हाँ। में थे हमारी हमको बम्बई शहर में जाने के बाद बहुत सी चीजों की समझ आई जैसे आप वो भाषा वाला बताइए हम लोगो ने कहा कि बच्चों की भाषा नहीं खराब होनी चाहिए हाँ हाँ हम लोगो को ये बहुत आशंका थी कि बच्चे हमारे बम्बैया हिंदी बोलने लग जाएंगे देखिए हम लोग बड़े हाँ, ध्यान रखते थे ये बता दें कि बम्बइया हिंदी कोई ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब हिंदी है मगर हम जहाँ से जिस क्षेत्र से आए थे उस क्षेत्र की हिंदी हमारे हिसाब से बहुत ही पवित्र हिंदी थी हम उसको खराब नहीं होने देना चाहते क्योंकि बंबई में आने के बाद मैस्कुलिन फेमिन हम जाएगा तुम खाएगा और, नहीं, और मेरे तू, को, तू, तू, तू तेरे को बात होती है तू, हाँ। ये सब चीज़ें ये हमको थोड़ा अटपटा लग रहा था उस बिल्डिंग में आने के बाद हम लोगों ने एहसास किया कि बहुत से परिवार ऐसे हैं दक्षिण भारतीय विशेषकर जो अपने बच्चों को अपनी भाषा सीखने के लिए मजबूर करते हैं यानी कि मुंबई में बच्चा चाहे जितने दिन रहे परंतु वो अपनी भाषा अवश्य सीखेगा जो कि बहुत हिंदी बोलने वाले बच्चे जो थे वो अपनी भाषा भूल जाते थे और वे शुद्ध बम्बैया भाषा यानी जो अमिताभ बच्चन साहब दीवार और कुली में बोलते थे वो भाषा बोलने लगते और, और और इंग्लिश या फिर अंग्रेजी हम लोगों से तो कई लोगों ने कहा कि तु, भाई तुम लोग अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करो ये बच्चे कभी इंग्लिश में बात करना सीखेंगे तो हम लोग हंस के टाल देते थे कि अरे भैया अपनी भाषा सीख जाए अच्छे से इंग्लिश तो दुनिया सिखा ही देगी और थैंक गॉड ये जो हंस के कहा वो सचमुच में साबित हो गया बच्चे इंग्लिश सीख गए अब साहब एक बात और बताएं कि ये बातें तो अगर हम करने पर आ जाएं तो शायद घंटों तक ये बातें होती रहेंगी अभी एक बात और बतानी है हमने एक्चुअली इंडिपेंडेंटली टेलीफोन ऑफिस जाना सीखा इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस जाना सीखा गैस सिलेंडर के लिए गैस के ऑफिस जाना सीखा जो कि उन दिनों आप घनघोर काम होता था मतलब लाइन में लगिए रिक्वेस्ट कीजिए हाथ जोड़िए तब कोई आपकी बात सुनेगा काम होगा नहीं होगा ये बात की बात है बट वहाँ पर जाके ये पता चला जाने से और सबसे प्रेम से बात करने से रिस्पेक्टफुली बात करने से हमने ये पाया कि हमें कभी भी हमारा काम होने में कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा एक बार में बात सुनी गई ज़्यादा से ज़्यादा दो बार में काम हुआ अच्छे से हुआ और हमें किसी से कोई शिकायत नहीं किसी से भी कोई शिकायत नहीं ठीक है साहब तो मैं आज की बात यहीं पर रोक रहा हूं और देखिए जिन दोस्तों को ये शिकायत थी कि मैं ही ज़्यादा बात करता हूं तो मैंने आज आपसे थोड़ी बात अपनी पत्नी की भी करा दी और मैं कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते में जब इनकी तबीयत थोड़ी और बेहतर हो जाएगी तो शायद ये अपने कुछ अन्य अनुभव भी आपके साथ साझा करेंगी तो बातें बम्बई की तो चलती ही रहेंगी और भी बातें करेंगे हम लोग मगर हाँ अब पहली की बात कर लें साहब पिछले हफ्ते जो गाना हमने दिया था ना उस गाने को केवल एक व्यक्ति श्री मुकुंद मोहन जी बता पाए बाकि किसी ने भी उसके देखिए मुझे ये नहीं मैं कह सकता कि लोग उस गाने को पहचान नहीं पाए होंगे मगर शायद बताने का वक्त नहीं मिल पाया हाँ, तो कोई बात नहीं मगर अगर आप वो गाना नहीं बता पाए तो चलिए साहब इस हफ्ते फिर मौका है ये रहा गाना अच्छा तो अब आपने इसको सुन लिया हम आपसे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे मगर आप तो बताएंगे ही ना कि ये गाना क्या है अरे बहुत आसान आ जाएगा। हाँ आ जाएगा पक्की बात है थोड़ा पुराने जमाने की फिल्म है मगर चलिए कोशिश करेंगे लोग हम और आप भी तो पुराने जमाने की हाँ हमारी तो बातें ही पुराने जमाने की हैनी सिंह के गाने तो नहीं बताने पूछने वाले पक्की बात है अब साहब आपको एक बात और बता दें अभी हाल फिलहाल में आपने भी पढ़ा होगा हमने भी पढ़ा है ये कहा जा रहा है कि बातें करते रहना आदमी के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है चुप रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है आप कितनी भी बात करें कैसी भी बात करें करते रहिए तो साहब बातें करते रहिए और बातें चलती रहेंगी इसके साथ ही हम आज की बात समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते फिर आपसे बात करने आएंगे और साहब देखिए एक बात तो माफ़ कीजिएगा गाना नहीं हो पाएगा कुछ गाना होगा क्या आज माफ कर दीजिए चलिए साहब तो आज के लिए गाना नहीं आज की बात यहीं पर समाप्त होती है आपने अपना इतना समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार नमस्कार